जिज्ञासा ऐसा सुना है कि उपासना तो जीवन भर करनी पड़ती है परंतु अपरोक्ष ज्ञान एक बार हो जाए तो उसको फिर संभालना नहीं पड़ता इसका क्या तात्पर्य है समाधान उपासना एक भावना है वह प्रमाणजन्य नहीं है इसलिए यदि कोई उपासक बहुत दिन तक उपासना करके भी उसे छोड़ देगा तो वह भावना फिर क्षीण हो जाएगी परंतु ज्ञान तो वेदांत तो प्रमाण से उत्पन्न होता है और वेदांत से प्रबल अन्य कोई प्रमाण है नहीं जो इसका बाध कर सके इसलिए इस ज्ञान को काटने में कोई समर्थ नहीं है ज्ञानी स्वयं चाहे तो भी अपने अनुभव को काट नहीं सकता भगवान भाष्यकार कहते हैं स्वीकुवन व्याघ्र स्वठर भीषयन युगान मत्वा मवा व्याघ्रोह मिथं स नर पशु सत्वान मत्वा मावा स्त्री वेशधारीहित कुरते कि नटो भर्तुरीक्षा तद्वारी आत्मा देहतो तो ये किसी राजा ने नट से पूछा बाघ बनकर दिखा सकते हो उसने कुछ दिन अभ्यास किया फिर बाघ का वेश बनाकर दहाड़ कर सभा में आया जो नहीं जानते थे वे अपनी जान लेकर भागे वह बाघ के समान दिखता है और दहाड़ता भी है पर बाघ में जो हिंसा वृत्ति है वह उसमें नहीं हो सकती क्योंकि मैं पुरुष हूँ इस ज्ञान को वह बाधित नहीं कर सकता है दूसरा दृष्टान्त दिया एक नट ने स्त्री का पाठ किया स्त्री वेश में सजकर अपने हाव भाव कटाक्ष से उसने सारी सभा को मुक्त कर दिया वह मन बुद्धि से अपने पार्ट में सावधान है कि कहीं पुल्लिंग शब्द ना निकल जाए पर यह कहते हुए भी उसको पति की इच्छा नहीं हो सकती उसके अंदर जो अपने पुरुषत्व का ज्ञान है उसे काटने में वह असमर्थ है इसी प्रकार साक्षात अपरोक्ष ज्ञान आपका अनुभव है वह बाधित नहीं हो सकता इसलिए कहा जाता है कि एक बार अपरोक्ष ज्ञान होने पर फिर उसे संभालना नहीं पड़ता है जिज्ञासा, विचार करने से से अवस्थाओं तो मैं अलग हो जाता है, पर शरीर आदि में सीमित रह जाता है सर्वव्यापी नहीं होता ऐसा क्यों होता है समाधान मुश्किल तो है पर घबराने की बात नहीं जब मैं शरीर आदि को जानने वाला है तो इससे पृथक होगा कि पहले मैं और यह दो विभाग करो जानने वाले में स्थिति प्राप्त करो क्षेत्र शरीर में जो क्षेत्रज्ञ मैं की भावना बनी है इसको विचार से तोड़ो आगे का पस भगवान अपने आप दिखा देगा यह धैर्य का मार्ग है एक दिन में नहीं होता साधना का पस कठिन है शलभ बन अग्नि शिखा में भस्म होना तो सरल है स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है एक तो देश काल अभी साधना के अनुकूल नहीं है संस्कार भी अनुकूल नहीं है भगवान को जोर से पकड़े रहें और लगे रहें मनुष्य शरीर साधन है इसमें हार मानने के लिए कोई स्थान नहीं है